ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पर भी आप रहते हैं धरती पर ही कहीं रहते होंगे आप तो वही धरती पर एड्रेस ये है कि इंदौर से 20 मिनट दूर पेवड़ाए में एम के है जहाँ पर आप कभी भी एक बार आके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका सवाल का जवाब यहाँ पर है या नहीं एक तो है भाषा में जवाब मिल जाए और एक आचरण में जवाब मिले तो भाषा में तो रेडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं लेकिन इसका आचरण तो आपको देखना ही पड़ेगा आके ये सब जो बातें की जा रही है व्यवहारिक भी है कि जीने के स्वरूप में है भी कि नहीं है कि खाली भाषा भाषा है तो तरफ ही आपको उससे नहीं होगी खाली इन्फॉर्मेशन है कि भाषा में जो जवाब मिल रहा है यदि वो तर्क संगत है आपको लॉजिकल लगता है तो आप आके देखेंगे आचरण में उसका उत्तर है यहाँ पर हम्म और कई बार कई लोगों को लगता भी होगा कि एक घंटे के अंदर उनके सवाल नहीं हो पाए तो इसलिए भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर भी आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं कि किसी टाइम पर नहीं पूछ सकते किस टाइम पर पूछ सकते हैं आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट करके आएँगे तो आपके सवालों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर हमेशा ट्वेंटी आवर्स अवेलेबलिटी है तो नंबर मैं एक बार अनाउंस कर रहा हूँ आप नंबर नोट भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपके परिचय में कोई है जिसको जब आप ढूँढ रहा है जो किसी चीज़ का तो आप शेयर भी कर सकते हैं नंबर है नाइन फोर टू फोर एक बार फिर नाइन फोर टू फोर